शांति शांति ही ओम। हम वेद की चर्चा कर रहे हैं और ऋग्वेद के दसवें मंडल का चौंतीसवां सूक्त है जो हमारे एक विशेष इच्छाओं को नियंत्रित करने के बारे में बात कर रहा है चर्चा करते हुए पिछले संदर्भ में हमने देखा था कि जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे अच्छा या बुरा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं तो हमें एक बात जाननी होती है कि हम कहा खड़े हैं उसके अनुसार अच्छा और बुरा होगा अच्छे और बुरे के अनुसार हम नहीं होंगे अर्थात एक राजा के लिए क्या आवश्यक है एक मजदूर के लिए क्या आवश्यक है एक सैनिक के लिए क्या आवश्यक है एक व्यापारी के लिए क्या आवश्यक है और एक अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है इसमें अंतर आ जाएगा अर्थात जब एक सामान्य व्यक्ति जिसे हम शूद्र कोटि में रखते हैं हम उससे ये अपेक्षा करें कि वो बहुत सच बोलेगा धर्म का आचरण करेगा कर सकता है लेकिन उसकी एक सीमा है एक उसकी व्यवस्था भी हो सकती है उसकी अयोग्यता भी हो सकती है अर्थात वो इस विवेक को जानता ही नहीं क्या सच है क्या झूठ है क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या अपने जीवन की है रोटी की है आजीविका की है तो वो इससे बाहर जाकर सोचना भी नहीं चाहता और उसके लिए संभव भी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हम केवल यही कह सकते हैं कि वो जहां पर है वहां पर वो कितना अच्छा कर सकता है ऋषि दयान के जीवन में एक रोचक घटना आती है वहां एक धुनका जिसे रोई धुनने वाला कहते हैं ऋषि दयानंद के पास पहुंचा और उसने कहा महाराज मुझे कुछ धर्म का उपदेश दो मुझे कोई स्वर्ग का रास्ता बताओ कोई पुण्य की बात बताओ तो स्वामी जी ने उसे कोई बहुत बड़ा वेद का उपदेश नहीं दिया या वेद का मंत्र नहीं सुनाया उन्होंने कहा कि जितनी रुई तुम ग्राहक से लेते हो उसी अनुपात से उसको लौटा दो यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य है इसी से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा तो नियम क्या बना कि जहां जिस परिस्थिति में जो व्यक्ति है वहां उसे अच्छा क्या कर सकता है क्या करना चाहिए तो इसलिए शूद्र व्यक्ति के साथ जब हम अच्छाई की बात करते हैं तो उसे ब्राह्मण की अच्छाई के साथ नहीं जोड़ सकते और इसलिए हम पाप और पुण्य का जो अपराध है वो भी उसके हिसाब से नहीं कर सकते यह एक बात स्मरण करने योग्य है जब मनु महाराज ने मनुस्मृति में राज्य व्यवस्था की बात की तो उसमें एक प्रकरण है दंड का तो आज की तरह से नहीं है वो आज हम अपने कानून की जो श्रेष्ठता बताते हैं मानते हैं वो उसके हिसाब से गलत है मतलब आज के कानून की श्रेष्ठता श्रेष्ठता नहीं है आज का कानून उस दृष्टि से आज हम अच्छा कहते हैं वो गलत है क्योंकि आज हम ये मानते हैं कानून की दृष्टि में सब समान हैं। हर व्यक्ति एक जितना एक जैसा है और इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि एक जैसा अपराध करने पर सब व्यक्तियों को एक समान दंड मिलता है मिलना चाहिए लेकिन मनु इसको स्वीकार नहीं करते मनु कहते हैं ये अन्याय है ये न्याय नहीं है न्याय तो वो होता है जिसके साथ जैसा होना चाहिए वैसा हो क्योंकि अपराध करने में यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है एक व्यक्ति शूद्र है और वो अपनी आजीविका के लिए कुछ चुराता है तो उसके साथ वो बात नहीं की जा सकती जो एक धनपति है और वो चुराता है हमारा कानून कहता है मजदूर ने चोरी की है उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो बिरला टाटा ने चोरी की है उसको मिलनी चाहिए अर्थात दोनों को कानून समान मानता है एक स्थान पर रखता है हमें लगता है जैसे ये बहुत न्याय की बात है कि दोनों को दंड मिल सकता है दोनों को दंड मिल सकता है ये तो ठीक है लेकिन जो दोनों को दंड मिला है वो ठीक है कि नहीं है ये इसमें विचारणीय प्रश्न है मनु महाराज कहते हैं अष्टापाद्यम तो शूद्र से स्ते किल विषम कहते हैं कि मान लीजिए कि शूद्र ने कोई अपराध किया है और उसको आठ रुपए दंड मिलना चाहिए तो क्या यही दंड ब्राह्मण को क्षत्रिय को वैश्य को बिडला को टाटा को मिलना चाहिए मनु महाराज कहते हैं नहीं ये गलत होगा वो कहते हैं कि अष्टापाद्यम तु शूद्रस्य से स्टेय भवती किल यदि चोरी का पाप कोई शूद्र करता है तो उसे आठ दंड मिला वो कहते हैं यदि वैसा ही पाप वैश्य करता है तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए वो कहते हैं षोडश वैश्यस्य यदि वही अपराध वैश्य करता है तो उसे सोलह दुगना मिलना चाहिए अर्थात जो वैश्य को आठ रुपए मिला तो वैश्य को सोलह रुपए दंड मिलना चाहिए दुगना दंड मिलना चाहिए और इतना ही नहीं वो कहते हैं द्वा त्रिशत और जो क्षत्रिय है जो व्यवस्थापक है जो पद पर है जिसका उत्तरदायित्व तो है यदि ऐसा व्यक्ति वैसा अपराध करता है तो कहते हैं उसको 16 गुना 32 रुपए का दंड मिलना चाहिए अर्थात शूद्र से चार गुना अधिक और इसी क्रम में चतुष्टि ब्राह्मण और ब्राह्मण को चौसठ मिलना चाहिए अर्थात आठ शूद्र को सोलह वैश्य को बत्तीस क्षत्रिय को और चौसठ ब्राह्मण को और इतना ही नहीं शतम वापी पूर्णम भवेत। ब्राह्मण को सौ रुपए का दंड होना चाहिए यदि शूद्र को आठ रुपए का दंड होना अब न्याय व्यवस्था आप यदि विचार करके देखें तो इसमें समानता नहीं है कहां आठ रुपये और कहा सौ रुपये और वो कहते हैं इससे भी दुगना हो सकता है सौ हो जाए एक सौ बीस हो जाए तो यदि इतना बड़ा दंड दिया है तो आप इसे अन्याय कहेंगे आज के कानून में लेकिन मनु कहते हैं यह न्याय है ये क्योंकि दंड जो है काम पर नहीं दिया जा रहा है काम के इरादे पर दिया जा रहा है काम के विचार पर दिया जा रहा है अभिप्राय पर दिया जा रहा है शूद्र का अभिप्राय बड़ा हो ही नहीं सकता वो केवल अपने लिए कोई बात करेगा व्यक्तिगत जीवन के लिए करेगा भूख प्यास से जुड़ा होकर करेगा छोटे लोभ के लिए करेगा लेकिन जो व्यक्ति जितना शिक्षित है उसका सोच का दायरा जो है वो उतना ही बड़ा होता है इसलिए उसकी क्रिया जो है वो बड़े पाप को बता जन्म देने वाली होती है उसका विचार वही होने पर भी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि यदि शूद्र के लिए आठ पर्ण दंड है तो वो क्षत्रिय वैश्य के लिए सोलह होना चाहिए और उसके अतिरिक्त तो जो जिम्मेदार है जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है जिसका शासन चलता है जिसका आदेश चलता है ऐसा व्यक्ति यदि गलत करता है तो उसको तो और भी अधिक दंड मिलना चाहिए बत्तीस होना चाहिए दुगने से भी चौगुना होना चाहिए तो ये कहता है कि और ब्राह्मण क्योंकि सबसे समझदार है सबसे अधिक बुद्धिमान है सबसे अधिक सम्माननीय है सबसे अधिक आदर उसे दिया जाता है इसलिए ऐसा व्यक्ति दंड का भी उतना ही बड़ा भागी है अब इसमें दोनों चीजें समझने की है समझने की क्या है हम सोचते हैं उसको दंड ज्यादा दिया गया पर एक बात हम भूल जाते हैं उसे सम्मान भी तो अधिक दिया जाता है एक मजदूर को तो मजदूरी जो देते हो सौ रुपये देते हो लेकिन एक वैश्य जो है वो कमाता है तो हजार दस हजार रुपये कमाता है एक अपराध करके हजार लाख रुपए कमाता है तो जिसने सौ रुपए कमाए अपराध करके दो सौ कमा लिए उसको जो दंड होगा तो उसको वही दंड नहीं हो सकता जिसने वो इतना ही अपराध करके हजार दस हजार रुपए लाख रुपए कमा लिए इसी तरह जो क्षत्रिय है वो उसने जो अपराध किया है वो कितनों को प्रभावित करता है एक गलत आदेश जो है एक अपराधी को छोड़ना जो है एक अच्छे व्यक्ति के साथ अन्याय करना कितने लोगों को प्रभावित करता है इसलिए उसका दंड उतना ही अधिक होना चाहिए और ब्राह्मण सबसे समझदार माना गया सबसे अधिक सम्माननीय माना गया है जो सबसे अधिक सम्माननीय है इसलिए उसको दंड भी सबसे अधिक मिलता है राजा को सबसे अधिक दंड का विधान दिया गया है क्योंकि वो सबको दंड देता है जो सबको दंड देता है यदि वो गलत दंड देता है तो उस पर कितना दंड होना चाहिए न्याय ये विचार करता है तो यहां पर हमारी जो समझने की बात है कि व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके साथ केवल कार्य नहीं कार्य की परिस्थिति पर भी विचार होना चाहिए कार्य करने वाले व्यक्ति ही नहीं व्यक्ति की योग्यता गुण दोष विचार इरादे पर भी विचार होना चाहिए और यदि ऐसा विचार होता है तब हम ठीक न्याय कर सकते हैं क्योंकि हम यदि योग्य हैं, समझदार हैं तो हम बड़े अपराधी बनते हैं तो इस दृष्टि से मनु महाराज ने जो बात कही है वो भले ही आज के न्याय की दृष्टि से संगत न हो पर उचित वही है और इसलिए हम न्याय में भी इस बात को देखते हैं कि परिस्थिति क्या है उसकी योग्यता क्या है उसकी मजबूरी है या इच्छा है आप जानते हैं कि फांसी का जो दंड है उसमें भी दो भेद होते हैं मृत्यु का जो दंड है उसमें भी दो भेद होते हैं एक मृत्यु मैं किसी की करता हूं तो सोच समझ के करता हूं इसके लिए कहा गया है इरादे से करता हूं इरादतन करता हूं मुझे किसी की हत्या करनी है मुझे उसे जान से मारना है ऐसी योजना बनाकर मैं किसी को जान से मार देता हूं और एक लड़ते हुए किसी की खोपड़ी में कहीं मुक्का ऐसे स्थान पर लग गया कि वो मर गया वहाँ मारना मेरा उद्देश्य नहीं था मेरा विचार नहीं था मेरा इरादा नहीं था मेरी योजना नहीं थी मृत्यु वहां भी हुई जिसने जब मैंने विचारपूर्वक किसी की हत्या की और मृत्यु वहां भी हुई जहां मैंने बिना विचारे किसी की हत्या की आवेश में किसी की हत्या की इसलिए यहाँ दंड बदल जाता है मुझे फांसी के स्थान पर आजीवन कारावास हो सकता है हम जब विचार पूर्वक किसी को किसी का बुरा करते हैं तो अपराध अलग श्रेणी में आता है और अकस्मात आवेश में बिना विचारे जब कोई अपराध हमसे हो जाता है तब उसका दंड अलग होता है ये आज की परिस्थिति में भी हम अनुभव करते हैं देखते हैं इसी बात को मनु महाराज ने बड़े विस्तार से अपने विवेचन में लिया है तो शास्त्र यह कहता है कि दो चीजों पर आपको विचार करना है एक व्यक्ति किस आश्रम में है और कौन से वर्ण में है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी को सच बोलने का अभ्यास करना है गृहस्थ को यथा संभव सच बोलना है वान को सच बोलने के लिए दृढ़ होना है और सन्यासी को सच पर ही टिका रहना है इसलिए सच बोलने की जब बात आएगी वर्ण में तो ब्राह्मण है और आश्रम में सन्यासी है क्यों ये किसी के बंधन में नहीं इनके सामने कोई बाधा नहीं है और बाधा कितनी नहीं है इसके लिए मनु महाराज की एक पंक्ति इस समय में देखने के योग्य है जो शूद्र है उसको आजीविका से वश में किया जाता है वो आजीविका के माध्यम से कुछ भी उल्टा करने के लिए बाध्य होता है जो वैश्य है उसकी धन संपत्ति के छीने जाने के डर से वो झूठ बोलता है वो अनुचित काम करता है वो अच्छे काम करने से डरता है जो क्षत्रिय है वो अपने अधिकार को छीन जाने के डर से वो अपनी प्रतिष्ठा के समाप्त होने के डर से वो न्याय के विरुद्ध चला जाता है वो अन्याय का पक्ष ले लेता है अब ब्राह्मण के पास न तो आजीविका का डर है क्योंकि उसे तो भिक्षा करनी है उसे कोई मजदूरी नहीं करनी मजदूरी करने वाले को डर है कि मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कम मिलेगी या अधिक मिलेगी लेकिन भिक्षा करने वाले को क्या डर है एक घर से भिक्षा नहीं मिलेगी दूसरे से मिलेगी दूसरे से नहीं मिलेगी तीसरे से मिलेगी तो भिक्षा करने में कोई प्रतिबंध नहीं है कोई भय नहीं है इसलिए ब्राह्मण को भय नहीं उसको वैश्य की तरह कुछ कोई लाइसेंस छीन जाने का जेल हो जाने का भय नहीं उसे क्षत्रियों की तरह का भी भय नहीं है कोई उसकी प्रतिष्ठा छीन लेगा कोई उसका पद छीन लेगा अब उसके पास केवल एक भय बचता है वो भय है उसके सम्मान का भय और ब्राह्मण को कहा गया है कि एक वो जो अंतिम भय है उसको वो भी छोड़ देना चाहिए और उस भय को वो छोड़ देगा तभी वो वास्तव में सच बोल सकता है इसलिए मनु महाराज ने सम्मान से दूर रहते हुए ब्राह्मण को सच बोलने के लिए कहा है क्योंकि वो केवल तब ही सच बोल सकता है जब उसके अंदर कोई भय कोई प्रलोभन न हो ओ शांति शम शांत cha